छः uh. you are yo... पूर्व श्री महाराज जी श्री हमारे के अध्यक्ष श्री कन्हैया दास जी के जो है संचालन के लिए आप सारा करने का जो दायित्व है वो बाबा हमारे, हमारे नेता श्री शंकर दास जी और हमारे श्री लोकभंग नेता संत्याल कर इस भूमि बारिश सरकार को बताना चाहता है कि अब तो हाईकोर्ट ने कह दिया कि की भूमि यही है अब हम, तो हम तो पता है। और नौ महाराज स्थापित किया आज के लगभग अंदर अंग्रेज तो हम तो नहीं बन सकते हैं लेकिन अंग्रेज के सिद्धांत को तो जरूर पालन करेंगे और आज तक, तक यह सरकार ने हिंदू रीति राष्ट्र से संस्थान भारत के संसान सरकार का संचालन नहीं किया लेकिन सदनों यह हम मना रहे हैं इस सरकार को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू संस्कृति हिंदू सभ्यता के अनुसार विकल्प सभ्यता बताओ रहो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की संस्कृति की सभ्यता तो हमारा सूर्योदय से सम्मत सर कर चैत महीने में बदलता है आज जैसे प्रकाश के साथ में सम्मे हैं वैसे हमारी भारतीय संस्कृति पूरे निर्माण निर्माण जल्दी करके करके बड़े आ रहे हैं करना है उसके मार्ग के कराके अनुभव खुशी प्राप्त करनी है इतना कहता हुआ हम यही फतेह लगते श्रीमान करने के लिए तैयार आए हैं नौ संवत् स्वागत कर रहे हैं हम पाश्चात सभ्यता रहे हैं बाते चले जा रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम अपनी सभ्यता को जाने पहचाने हैं कल से हमारा नौ वर्ष प्रारंभ हो रहा है विक्रम संबंध बस की अगवानी में यही नहीं पूरे देश के हिंदुओं को सागर करना चाहिए हम लोग देखते हैं है ईसाई और समाज में बढ़ते चले जा रहे हैं सभी लोग मिलकर मिल हैं अपने इस को, संव नववर्षको अपनी सभ्यता को, धन्य अपनावे हमें मनावे हमें और जब हम लोग आपके लिए पूरा समय दे रहे हैं थोड़ा ही मंच पर विराजमान मान बंधुओं माताओं बहनों कार्यक्रम आगे जमीन बढ़ाना है रहा रा। है, चलाई गई थी सरदार विक्रमादित्य जी ने चलाया था हम उसकी चर्चा चाहिए हमको किसी के नए वर्ष पर कोई द्वेष विद्वेष नहीं है हर एक की अपनी मान्यता है हरेक लोग अपना नया अपना नया वर्ष अपने अपने ढंग से मनाते हैं लेकिन इस हिंदुस्तान के अंदर था विक्रमी संबत और विशेषकर अयोध्या के अंदर था जहाँ सम्राट विक्रमादित्य ने यहीं से विक्रमी संबत के विक्रमी संबत को प्रारंभ किया हुआ और यहाँ न मनाया जाए ये जरा अच्छा नहीं लगता था और इसीलिए मैंने तीन दिन पहले जो बैठक हुई और उसमें एक चर्चा की कि भाई ये कदम अपने को अब और आगे बढ़ने की जरूरत है आज परिक्रमा का समाप्त तो होगी अपने अपने घरों पर घर के अंदर कुछ रोशनी करने का काम करे झालक लगा दें और दो चार दें, दीपक जला दें क्योंकि विक्रमी जो संबंध है ये वैज्ञानिक संबंध है तो है, तो जो सनातन परंपरा है पुरानी परंपरा है उसको चले जा रहे सच है कि जल्दी से जल्दी इसका सुप्रीम कोर्ट से, से निकाला हो और बनमानस के रूप में हमको बनाना पड़ेगा कि संसद के अंदर एक का स्थायी कानून बनाया जाएगा तो कानून बन जाएगा कि यही राम की जन्मभूमि है पर राम तो मंदिर का निर्माण करो चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे की हो सरकार क्या कि नौजवान था, था वो संघर्ष करता था, था, था लेकिन ये सरकार किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे रही केंद्र की सरकार भी इसी प्रकार का काम कर रही आज उत्तर प्रदेश के अंदर के जिन स्थानों पर दंगे हो रहे हैं को छूट दे कर रहे थे थे। क्योंकि समुदाय कल्याण तो नहीं तो का, का होगा तो एक भव्य हमें जनमानस तैयार करना पड़ेगा और उसके लिए जनमानस तैयार करने के लिए हम लोगों को जो भी कार्यक्रम बताए जाते हैं उसका पालन करना पड़ेगा अच्छा। करें जिसे राम राम की सरकार आए तो का और जब की सरकार तो देर नहीं लगेगी कानून का निर्माण होता हुआ, तो अपने घरों में रोशनी करें, और एक दीपक ताकि जलाए नगे संबंध का ये नया साल का शुरुआत हुई है और हर साल इसी गति को आगे बढ़ाते चलना है। मुझे इतना ही नहीं करना है बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जी सांसद जी ने, ने बहुत धन्यवाद देते जिन्होंने एक नई परम्परा को जन्म दिया है जिससे कि हम खुले हुए थे आवाज बढ़ा साहब के साथ आज भी हम लोग मनाते हैं जबकि अपने संबंध को भूले हुए उस समय लगता है कि वास्तव में नया समाज यही है, जगह जगह उत्सव सोइया कार्यक्रम जहाँ रहता है और हमारा प्राचीन विक्रम समाज है उसको पूरी तरह से भूल भूले का ने इसका है हम कहीं तो चाहेंगे जिससे सभी लो, पुर, लोग इसके देश के रूप में जान सके हमारा भूल में गलती में नया समय हमारा अभी आज से ही प्रारंभ हो रहा है नए समयसर का पुरुष पुर संध्या है तो ये हम जान सके इसके लिए प्रचार प्रसार और पत्रिकाओं के माध्यम से वो तो आगे आना चाहिए महान कार्य के साथ अब साथियारीपारी का तो, बड़े देश के शांति प्राप्त है और उसी स्थल पर जहां जहाँ विराजमान है वहीं पर श्री कटिहार जी के इस उनका एक एक गुरु तीन तीन दिन मिलना मुश्किल है तो कैसे इनको है, इनके सब प्रयास से, दिन तक तक लगातार, उनकी कथा करेंगे, किसी प्रकार से यह प्रेरणा चर्चा की बात हम सारे देश में समाचार पैरों के माध्यम से महिलाएंगे आप लोगों ठीक है अंग्रेजी का सर मनाइए अपने बोलिए इसको उत्साह के साथ उसी तरह से बनाइए जैसे इसी सं को बनाते हैं जय महोत्सव की श्री विक्रम महोत्सव की श्री मानस जयंती समारोह की बिंदु गद्याचार महान देवेंद्र जी महाराज की मुख्य तिथि और रामचरितमानस के प्रख्यात विद्वान पंडित श्री जी महाराज की जय जय सीता राम दो मिनट के लिए हमको समय मिला है एक छोटी सी बात रामायण की रचना कभी चक्षुणा, कभी चक्षुणा, मरेश्ट्रम चक्षुणा, मरेश्ट्रम गोस्वामी, गोस्वामी दाजी दाजी कर रहे थे। थे। उनकी एक कवि एक, एक बार कलम से बाबा जी ने जो लिख दिया उसको नहीं मिटा और लिखते लिखते उन्होंने लिख दिया कि धरी नाह धर्म बताता है कि किसी भी परिस्थिति में धर्म कमजोर हुआ परंतु समाप्त नहीं हुआ क्योंकि यदा यदा ही धर्म से कला निर्भव धर्मस्य से तदा धर्म कभी समाप्त नहीं हुआ नहीं परमात्मा को आना पड़ जाता है आज, आज के पांच सौ वर्ष पहले कभी चक्र चुड़ाम गोस्वामी तुलसीदास जी जो वो जो रचना कर रहे, रहे थे जैसे लिख दिया कि कामदेव सबको मन को गोविंदा नमो नम कर दिया कलम दिया कि अब क्या लिखे डर फिर उन्होंने हनुमानगढ़ी के हनुमान जी को याद किया हनुमान जी महाराज जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा गुरुदेव के नाई हनुमान जी आये बोले क्या बात है हनुमान जी गोस्वामी जी हनुमान जी, जी से गोस्वामी जी ने कहा कि सरकार मैंने तो लिख दिया कि धरी न का अब कोई बचा नहीं क्योंकि शंकर जी को कामदेवलाने के लिए जा रहा है कि कि बाबा को को भी भी समाधि पूरे बता दूंगा कामदेव में भी भी दम भी दम भी दम है तो पूरे विश्व को पहले मोहित करोगे तब न बाबा डोलेंगे संभव है क्या महाराज गोस्वामी जी ने कहा कि अब खटा बढ़ा नहीं सकते हैं हनुमान जी ने कहा घबराए लिखो आगे धीर और सब सबके मन, मन, मन, मन देव बने काल लाग लाग लाग उस काल में में उस भी भी राम राम जी ने लाग जिसकी रक्षा किया वह बच गया महाराज इस मंदिर का भव निर्माण हो रहा इस कथा के माध्यम से श्री राजेश्वर जी से मेरी अपेक्षा है की अमृत से हमको करे पड़ोसी राम जन्मभूमि की बहुत सुंदर संबोधन परम पूज ने श्री संश्रोमणी श्री कन्ह महाराज ने किया अब दो शब्द हमारे पूज इस विक्रमादित्य समिति न्यास के अध्यक्ष श्री भक्तमान पीठाधीश्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम भक्त भक्त भगवंत गुरु नाम चतुर्नाक इनके पद बन बन किए नासमान मान सर्वगुण निधाम स्वतंत्र सर्वाल सूर्य देव चंद्रमा शीतल पृथ्वी देवी गुरुचंद्र निष्ठ श्री सीता रामचंद्र अनुरागी श्री महद तेजेंद्र प्रसाद आचार्य जी महाराज एवं हमारे राजेश्वर हमारे सभी संत मह बड़ा सुंदर सौभाग्य का विषय है कि अयोध्या जी में और स्मारक भवन में भावन हमारे राजेश्वरानंद जी की हो रही है एक साल राजेश्वरानंद जी नहीं आए किसी दिखा कारण दिखा बस लेकिन फिर वो बोला रास्ता पकड़ लिए ये थोड़ा मैंने लिखा है ये यही कथा ही समय समेता कहीं है सुनी है समुजी सचेता तो फल क्या मिलेगा अनुरागी एक कल मन रहित गो सुमंगल भागी जो फल कहने वाले, वाले, वाले को वही सुनने वाले को वही समझने वाले को फल एक मिलेगा बोले राजा चंद्र की अवानत विभूष अलंकृत परम पूजनीय श्री दशित राजमहल श्री बिंदु जी महान श्री देव प्रसाद आचार्य महाराज के चरणों वर्णन करता हुआ दो शब्द श्री महाराज जी सत्र के उद्घाटन करने वाले इनके लिए समय सीमा नहीं जो सरकार समझे सीतानाथ साररंभां राज मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यता वंदे गुरुपरम राम राज सीता भरतम सुग्रीव वायु सोनू प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः श्री सीताराम जी महाराज की अयोध्या धाम की श्री हनुमान जी महाराज की श्री व्यास महाराज की हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं, हैं कि इस, श्री, इस श्री स्वामी भगवताचार्य स्मारक सदन में जो अयोध्या जी, आयोध्या जी का हृदय के समान है उस जगह पर भगवान के परम लाल श्री स्वामी राजेश्वरानंद जी सरस्वती श्री राम कथा के अमृत वर्षा में गोते लगाने जा रहे हैं, यह सबसे सौभाग्य को प्रतीत कराने वाला है वास्तव में भगवान के कृपा का फल भगवान की कथा का प्राप्त हो जाना ही है जब तक जीवन में भगवान की कथा नहीं मिलती है तब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर सकता भगवान से प्रेम नहीं कर सकता यदि करेगा भी तो क्षणिक होगा हमेशा, हमेशा के, के लिए नहीं, नहीं, नहीं होगा भगवान की कथा प्राणियों को भगवान के चरणों में बांध देती, देती है और भक्ति करने के लिए, लिए प्रेरित करती है भगवान के कथा के माध्यम से हम लोग भगवान के भक्ति करने के योग्य बनते हैं। इसलिए हम सब लोग भगवान की कथा श्रवण करते हैं और अयोध्या जी में बैठ दियुण करके भगवान की कथा सुनने, सुनने का सौभाग्य प्राप्त, प्राप्त हो जाए तो वास्तव में इस, इस देव दुर्लभ संयोग को को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं वास्तव में जितने सब लोग आप हम सभी भगवान की कथा श्रवन कर रहे हैं कोई सामान्य नहीं समझना चाहिए कि भगवान की हम लोगों ऊपर विशेष कृपा है भगवान के कृपा का फल है कि हम लोगों को भगवान ने ऐसा सुयोग प्राप्त करा दिया है इसलिए भगवान को बारंबार साधुवाद देना चाहिए हम तो महाराज जी की कथा सी के माध्यम से सुनते रहते हैं बड़ी सुंदर कथा ऐसी और कथा से प्रेम होने का यही फल है कि कथा से तृप्ति नहीं होनी चाहिए कथा की भूख बढ़ती जानी चाहिए महाराज जी की कथा की विशेषता है इतनी मधुर कथा होती है कि वह चाहे कोई कैसा भी हो वह भगवान की भक्ति करने, करने कर के लिए बाधव हो जाता है कि हमें भी अब भगवान की भक्ति करनी, करनी, करनी है कथा का यही फल है इसलिए हम समय ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि तो महाराज जी की कथा सुनने के, के लिए ही आप सब लोग यहां पर बैठे हैं और बहुत, बहुत देरों से आप लोग इंतजार कर रहे हैं इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम भगवान श्री सीताराम जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान के उ... भगवान महाराज जी के ऊपर खूब ऐसी कृपा करें कि आप लोगों लो लो को लो कथा लो लो लो सुना लो सुना करके एकदम भगवान के भक्ति के सागर में आप लोगों को डुबा दें और भगवान सदैव आप सभी को प्रसन्न रखे सब पर भगवान की कृपा बरसती रहे यही हमारी मंगल कामना है दो बार भगवान के नाम का कीर्तन श्री राम जय राम जय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 भगवान की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री अयोध्या धाम की। की अब आगे बात महाराज जी बता रहे हैं। परम पूजने से महाराज जी के द्वारा अमृत मई वाणी से श्री महाराज जी ने इस सत्र का प्रथम उद्घाटन किया अब मैं अलग, अधिक लेते हुए श्रोताओं की जो ख्वाहिश है उनकी जो मन की कामना अच्छा है कि महाराज जी जल्दी ना करे करें कथा बिल्कुल हो करके और पूरी कथा कहें तो, तो पूरी कथा तो महाराज, तो महाराज को कहनी है जब तक ये जीवन है तब तक राम कथा होनी है और अयोध्या में इसी जगह होनी है प्रथम की संध्या पर पूज्य श्री महाराज की कथा अब प्रारम्भ होने जा रही है आप लोग मन वचन कर्म से सुनिए सुनिए कथा रघुनाथ की वर्णसंदमे मंगलाना चर्ता वंदेवाणी विनायक वंदे विदेतनया पदपुंडरीकसौरभ सोगी चित हम तो त्रृतापमश मुनहंस सव्यम सन्न सालि परीपी परागपुण्यम दूरवातल्युति तु तरुण्य ने हे हेमांर वर विभूषण भूषितांग किशोर मूर्तिम पूर्ति मनोरथ भुआ भज जानक यत्र यत्र रघुनाथ तत्र तत्र त्र तमस्तकांजलि बापूर्ण लोचन मरुति नम तो लाक्षक गंगा जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमंग मदार बारा पति भज विश्वनाथ सच्चिदानंदय विश्वत्पत् हेतव तापत्रय विनाशा श्रीकृष्णा वुम श्रीगुरुचरण सरोजरज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल यश जो दायक फलचार तुलसीदास जी के पद कमल बारम्बार मना गुण गाऊ श्रिया राम के हनुमत हो होषा ले सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जनन जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज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 नमः पार्वती पत हर हर महादेव भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण समस्त श्रद्धेय संत जन श्री बिंदु गाद्याचार्य परम पूज्य महाराज श्री परम श्रद्धे पूज्य चरण महान श्री कन्हैया दास जी महाराज यहाँ उपस्थित सभी पूज्य श्रद्धे महंतजन श्रद्धे संत जन हमारे पूज्य श्री रामायणी रामचरण दास जी महाराज बड़े भक्तमाल स्थान के पूज्य महंत कौशल किशोरदास जी महाराज आप सभी संतों की वंदना करते हुए श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी श्रद्धालु श्रोता बंधुओं का श्रद्धा मई माताओं का भगवत भाव से अभिनंदन वंदन करते हुए श्री अयोध्या की पावन भूमि को नमन करते हुए आप सब से निवेदन भगवान भगवत कथा की मंगल मई धारा में मन शरीर से अवगम लाभ लेने की पूर्व हम लोग श्री भगवान राम संकीर्तन करें सीता राम जय सीता सीता राम जय सीता सीताराम जय सीता पदारथ चारी भरत पदारथ चारी तेसिया राम कहू कामारीम कह काम सीताराम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की भगवान श्री सीताराम जी की कृपा आप सब संत महापुरुषों का मंगलमय आशीर्वाद इस समिति के द्वारा यह नव संवत्सर कार्यक्रम प्रतिवर्ष इसी तरह मनाया जाता है और इसमें श्री इस, इस समिति का और साथ साथ हमारे परम इसने ही बाबा श्री शंकर जी महाराज का बहुत प्रयास है वे निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं हम लोग नाम संकीर्तन किए महापुरुषों के मुख से हमने सुना कि श्री राम कथा से क्या नहीं प्राप्त होता हम लोग भी इस दोहे को आधार मान रहे हैं प्रभु प्रेरणा से सकल सुमंग दायक सकल सुमंग गल दायक, दायक। रघु गुणगानदर सुन पे करही भाव सिंधु बिना जल जान आ सकल सुन सकल सुमद सुम सुमदायक सुमंगलदायक सुमंगल दायक सुमंगलदाय सकल सुम भगवान के गुण समूह का गायन समस्त सुमंगल प्रदान करने वाला है समस्त अच्छा सब तरह से जीवन का मंगल किस में है हो सकता है वस्तु विशेष के मिलने से एक तरह से मंगल होता पर सकल सुमंगल तो श्री तुलसीदास जी महाराज कहते सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण सने श्री राम जी के श्री चरणों की भक्ति मिल जाए यह समस्त सुमंगलों का मूल है और स्वयं भगवान भी कहते सब सुख खान भगती मांगी सब तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में भी कहते तुलसीदास सब भांति सहज सुख जो चासी मन मेरो तो भज राम काम सब पूरन कर ही कृपा निधि तेरो एसो उदार जग जग म उदार जग ऐ को द जग मानी जग मानी सकल सुमंगल अच्छा सकल सुमंगल उसे मिलेंगे जिसके जीवन में कोई अमंगल ना रहे भगवान का स्नेह मिल जाए यह संपत्ति है और भगवान का स्मरण सबसे बड़ी संपत्ति है और भगवान का स्मरण न हो तो विपत्ति है कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोयम प्रभु सो, थे थे। प्रभु सो थे थे। जब तब सुमिरन भजन न हो अनुमल अमंगल कब विपत्ति कब जब भगवान का स्मरण भजन न हो यही विपत्ति है पर एक बड़ी अद्भुत बात कही गई जब श्री हनुमान जी महाराज श्री जानकी माता का संदेश लेकर लौटे तो प्रभु से उन्होंने यही कहा सीता कै विपत्ति विशाला नहीं कहे भले दीन दया कहने लगे कि माता की विपत्ति कितनी है जानते पहले तो आती कहा आती विपत्ति और इससे संतोष नहीं हुआ तो विशाल अति और विशाल के बीच भी भी में विपत्ति एक, एक तो अति और उसके बाद विशाल इतनी अवधि तक यह अति विपत्ति रहे भगवान ने कहा कि हनुमान जी अभी अभी तो आप कह रहे थे कि जब तक सुमिरन भजन न हो जब कोई मेरा स्मरण भजन नहीं करता तब विपत्ति होती है कहे हनुमंत विपत्ति जब तो भजन न होई तो श्री सीता जी की विपत्ति क्या वे मेरा स्मरण भजन नहीं करते क्या वे मेरा स्मरण भजन नहीं करते हनुमान जी बोले निरंतर जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी गुण श्रेणी और सकल अकल, सुमंगल दायक, दायक।, दायक। रघुनायक गुणगान निज पद नयन दिए मन राम कमल पद लीन भगवान नाम का ऐसा आश्रय भक्ति के चार आधार भगवान का नाम भगवान का रूप भगवान की लीला और भगवान का धाम और श्री जानकी माता साक्षात भक्ति हैं इसलिए वे जहां बैठती हैं चारों ये उपस्थित रहते हैं वहां कैसे आप देखें लीला यही विध कपट कुरंग संघ धाई चले श्री राम यही विध कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम ये लीला है रूप सो छव धाम सीता राख उर बचा था नाम रटत रह नाम नाम रूप लीला धाम चार उपस्थित और ऐसे भजन करने वाली ऐसे भगवत, भगवत स्मरण करने वाली श्री जानकी जी की विपत्ति पहले तो बड़ी विपत्ति है फिर विशाल विपत्ति है हनुमान जी की बात जब है सुनी तो प्रभु ने कहा हनुमान क्या ऐसा, ऐसा है कि जो मेरा भजन नहीं करते वे विपत्ति में रहते हैं और जो भजन करते हैं उनके जीवन में अति विपत्ति रहती हूं ये तो बदतो व्याघात दोष है आप ही कह रहे हैं कि जब कोई आपका, आपका स्मरण भजन न करे तो विपत्ति और सीता जी दिन रात मेरा स्मरण भजन करती है तो अति विपत्ति विशाल विपत्ति भगवान का स्मरण न करने वाले के जीवन में विपत्ति और भगवान का स्मरण करने वाले के जीवन में अति विशाल विपत्ति अगर यह होगा तो फिर भजन कोई क्यों करेगा श्री हनुमान जी का सुमत समर्थ बुद्धिमताम वरिष्ठम इतना सुंदर, सुंदर उत्तर दिया, दिया। श्री हनुमान जी ने, ने, ने, ने कहा कि प्रभु तो मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं जो, जो आपका, आपका स्मरण करते, करते हैं करते उनके भी जीवन भी में अति विपत्ति मालूम कब होती है कब देखो जो आपका स्मरण न करें उनके जीवन में विपत्ति रहती है क्योंकि उन्होंने आपको भुला दिया जो, आप जो आपका आप स्मरण नहीं करते उनके जीवन में विपत्ति रहती, रहती है क्योंकि उन्होंने आपको आप भुला दिया लेकिन तो हनुमान जी बोले महाराज तो इसका यह अर्थ है।, है क्या कि अगर, अगर भक्त भगवान, भगवान को भुला दे तो उसके जीवन में विपत्ति होती है और भगवान अगर भक्त को भुला दें, तो अति विपत्ति होती है विशाल विपत्ति इसलिए प्रभु सीताजी ने आपको नहीं भुलाया आपने भुला दिया अगर वे भूल गई गए होती, होती आपको तो उनके, तो उनके जीवन में विपत्ति होती पर आपने, आपने उन्हें भुला, भुला दिया इसलिए अति विपत्ति विशाल इसलिए आपने, आपने भुला, भुला दिया भगवान भाव विबल हो गए मैंने भुला दिया हा इसलिए अति विपत्ति भगवान ने कहा हनुमान जी कैसे जाना कि मैंने भुला दिया ये विपत्ति ही यह सिद्ध कर रही है कि आपने भुला दिया क्यों आप रघुनायक हैं और रघुनायक की एक विशेषता है क्या राजीव नयन धैर्य दरे। दरे। मन वचन करम रघुनायक चरण कमल बंदों सुख नायक की निवृत्ति कैसे करते हैं? राजीव नयन धरे धन सायक भगत विपति भंजन सुगदा I gave her. आपने भा दिया रघुनायक भगत विपति भंजन सुखदायक है तो सुख तो भी स्वयं देते हैं। सुख देने वाले वे सकल सुमंगल दायक क्यों क्योंकि सो सुख धाम में सुख के धाम है अजय ऐसे तो धाम धाम में सुख है पर सभी सुख के धाम नहीं है धाम धाम में सुख होना अलग बात है पर सुखधाम होना अलग बात है जैसे घर घर में बिजली है लेकिन हर एक घर बिजली घर नहीं है बिजली घर के कारण घर घर में बिजली तो सबको सुख मिलता है तो सुख धाम से ही सुख मिलता है सकल सुख धाम है राम जी सकल सुमंगल दायक उनके गुण हैं पर दुख निवृत्त करने के लिए श्री भरत जी ने कहा था देखे बिनु रघुनाथ पद जीए के जियन न जाए तो भगवान ने ये जीए की जियन मिटाने के लिए क्या किया कर जरन हरत हंसी हेरत ये धनु सहायक भगत विपति भंजन सुखदायक ये धनु तो श्री सीता माता का कहना यह है प्रभु श्री हनुमान जी ने कहा क्या कि जयंत ने, ने काक बनकर कुछ की मेरे चरण में चंचुका प्रहार किया तो उसके, तो उसके पीछे तो आपने बाण लगा, लगा दिया और हरण करने वाला अब तक आराम से बैठा है जयंत के पीछे बाण और सीता के अतिपिपति विशाल क्योंकि आपने हरण करने वाले का अब तक कोई विरोध ही नहीं किया कुछ किया ही तो तब वैसे और अब ऐसे क्यों क्या क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है दिनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है या तो हमारी दृढ़ दीनता नहीं है या दीन से तुम्हें भी अब प्यार वह नहीं है श्री बिंदु जी महाराज का क्या, क्या स्वभाव वैसा नहीं क्या, क्या, क्या कारण है तब वैसे, वैसे और अब ऐसे जयंत को तुरंत, तुरंत दंडित, दंडित किया गया, गया। और रावण को, को इतना समय दिया, दिया जा रहा लगता है कि भगवान भूल गए श्री राम जी भाव भी बोर हुए हनुमान क्या सचमुच श्री सीता जी ने ऐसा हाँ प्रभु ऐसा ही कहा आह नाथ हो निपट विशाल हनुमान तो, तो हमने तो, तो तुम्हें भेजा, भेजा था तुमने, तुमने, भेजा तुमने हमारी ओर से कुछ कहा आप प्रभु आपकी आप ओर तो से हमने एक दलील दी दली। एक क्या दलील दी श्री सीता जी ने जब कहा कि प्रभु ने मुझे बुला दिया प्रभु ने मुझे बुला दिया वो मुझे याद नहीं करते और याद करते तो रावण के पीछे बाण जरूर लगा मैंने, मैंने कहा कि माता वो तो आपको आप याद ही तो कर रहे हैं इसीलिए बाण नहीं लगाया अच्छे तो याद कर रहे हैं तो, तो फिर, तो तो फिर का बाण चलाया, चलाया क्यों नहीं, तो नहीं। हनुमान जी बोले वो आपको इतना याद करते हैं कि आपके अलावा किसी को याद नहीं करते इतना याद करते हैं बाण भूल ही गए वो बाण की महिमा भूल गए उन्हें बाण चलाना याद ही नहीं क्योंकि आपकी तो याद, याद में और यह बात, बात श्री तुलसीदास जी, जी महाराज लिखते हैं गीतावली में श्री हनुमान जी ने कहा तव वियोग संभव दुख प्रभु कहा बिसर गई महिमा सुबान की भगवान अपने बाण की महिमा भूल गए क्योंकि वो आपको ही याद करते सीता मैया जो अभी आंसू में आ रही थी कि प्रभु ने मुझे तो भुला दिया वे अचानक आंसू तो खुशी के निकल पड़े सचमुच प्रभु हमें इतना याद करते हैं कि अपने तो बाण की महिमा ही भूल गए हाँ माँ बिल्कुल सही है तो श्री सीता जी ने कहा कि बेटा हनुमान अब मैं तुमसे एक बात कहती हूँ क्या लौटकर मेरी याद मत दिलाना भगवान जब लौट जाओ तो मेरी कथा मत सुनाना मेरी, मेरी याद, याद मत दिलाना अच्छा तो मां मैं आपकी आप कथा ना आप सुनाऊ प्रभु को तो फिर प्रवु किसकी कथा सुनाऊ तो ज्ञान की माता जान ने, जान का जान का ने कहा तात शक्रुत कथा सुनाए हुन प्रताप प्रभु ही समझा तब श्री सीता भैया ने कहा कि मेरी याद नहीं बाण की याद दिला देना है तो मैं आपको आपके बाण की याद दिला रहा हूं और आपके बाणी की याद दिला रहा हूं श्री रघुवीर की यह बाण और प्रभु मैं कह क्यों रहा हूं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने सीता माता को देखा है किस रूप में देखा निज पद नयन दिए मन राम कमल पदली परम दुखी भा पवन सुत देखी दीन जान की दीन दीन, श्री सीता माता दीन है और प्रभु आप दीन दयालु हैं इसलिए हमें तो लगता है सीता के अति विपति विशाला बिना कहे भले दीन दया और संबोधन कितना सुंदर है अगर हम पतित हैं तो भगवान पति पावन अगर हम आरत हैं, तो भगवान आरती हरण है अगर हम अनाथ हैं तो भगवान असरण शरण है तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी हो प्रसिद्ध पाति की, तू पाप पुंज हारी देखो भगवान, देखो भगवान को किस नाम से पुकारे कौन सा संबंध जोड़े अपनी, अपनी दशा देखकर कर अगर हम पति थे तो परेशान क्यों हैं पति थे तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरताज भी और देखकर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी और क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें क्यों, क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तो तुम तारो हमें हैं पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज भी हैं पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज भी और बिंदु आंखों के हिला दे दिल क्यों ना दीना नाथ का दर्दे दिल भी साथ है और दुख भरी आवाज पतित हैं तो परेशान, परेशान, परेशान क्यों हमारे लिए पतित पावन है हम आदम है तो परेशान क्यों आदम उदाहरण भगवान है हमारे अगर हम अगर दीन है तो हमारे दीन दयालु हैं है। इसलिए जानकी माता लिए लिए ने देखा कि मैं दीन हूं तो हनुमान जी से कहा मेरा संदेश कह देना किन से पतित पावन से ना आदम उदाहरण से ना फिर मैं दीन हूं तो भगवान कौन कदीन दया बीरद संभारी हर हु नाथ मम संकट भार नाथ तुम अपनो बीरद संभ नाथ तुम अपनों अपो बाचतो अपनों दस जो की हो हमरे अवगुण तो जो की हो हमरे अवगुण तो नहीं हम ओ सतार ना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 गलती पे गलती मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी अब करें लाख कोशिश बदलती नहीं है ना आदत हमारी ना आदत तुम्हारी हमारे सीता मैया कहते हैं दीन दयाल आप अपने वीरद का विचार और एक बात और अधिक कहे उत असमोर प्रणाम सब, सब प्रकार प्रभुपूर्ण काम ये पंक्ति, पंक्ति बड़ी अद्भुत है श्री सीता जी से मेरा, से मेरा। श्री, श्री सीता जी हनुमान जी से कहते हैं श्री राम आइए जय हो जय इस पंख का अर्थ तो यही है जो सब, सब प्रकार से, से पूर्ण काम है ऐसे प्रभु तो श्री, तो श्री राम जी से श्री हनुमान जी, जी हमारा प्रणाम कह लेकिन, लेकिन श्री तुलसीदास जी महाराज एक शब्द का प्रयोग करते हैं कहे उत मोर प्रणाम नहीं है कहे उत असमोर प्रणामा हे पुत्र प्रभु से मेरा ऐसा प्रणाम कह देना केवल प्रणाम कह देना नहीं ऐसा प्रणाम एसा कह देना ये अस शब्द का शब्द क्या अर्थ है कई बार लगता है कि पंक्ति पूरी नहीं हो रही थी जो ये शब्द जोड़ दिया पर तुलसीदाल जी महाराज का तो एक अक्षर भी व्यर्थ नहीं विशेष अर्थ है श्री सीता जी ने ऐसे ही नहीं कहा कि हमारा प्रणाम कह देना जैसे लोग आप जा हमारा प्रणाम कह ऐसे सीता मैया कह नहीं सकी कि मैं क्या, क्या, क्या हनुमान तुम, तुम कह देना दे हनुमान जी ने क्या क्या कहा इतना जब कहा, जब कहा तो श्री सीता माता की से बरसने लगे कंठ अवरुद्ध हो गया दात रोमांचित हो गया वे बोल नहीं सकी ये ना कह सकी कि प्रणाम कह दें और उस भाव विवल दशा में वे दोनों हाथ जोड़ लेते हैं घुटने के बल बैठ जाती हैं, सिर झुका लेती हैं, उस, उस दिशा, दिशा की ओर जिस दिशा में प्रभु हैं, दोनों हाथ आगे, आगे बढ़ा के सिर धरती पर रख देती पर हैं, उनके आंसुओं से धरती भी भीग जाती है हनुमान जी ने कहा कि माता यह आप क्या कह कर रही हैं कुछ कहने के लिए कह रही थी और ये और कर क्या, क्या रही हैं है। श्री जानकी माता यही बोली कि बेटा जैसे मैं यहाँ प्रणाम कर रही हूँ ऐसे ही तुम हमारा प्रणाम वहां प्रभु के चरणों में कहकर निवेदन कहे उतात अस ऐसा हनुमान जी तो रोमांचिता था मैं तो दीन की खबर आई है दीन दयाल के पास श्री हनुमान जी ने सीधे कह दिया सीता कहपति विशाल अब यह सुनकर थोड़ा अटपटा लगता है कि श्री हनुमान जी माता का नाम इस तरह लेंगे ऐसे भी कह सकते थे माता कह अति विपत्ति विशाल पर कह कहते नहीं सीता कहपति विशाल हमें तो कभी कभी लगता है कि श्री हनुमान जी जिसका संदेश कहते हैं कुछ बोलते ही नहीं उनके माध्यम से वही बोलते जैसे दर्पण में अपनी कोई छवि नहीं होती जो दर्पण देखता है उसी की छवि दिखाई देती है राम जी का संदेश लेकर जाते हैं तो सीता माता के सामने श्री हनुमान जी नहीं बोलते हैं रघुपति कर संदेश अब सुनो जननी कपि गदगद भयो भरे बिलोचन नीर राम जी का संदेश सुनो और ऐसा कह के उद्भूषक के रूप में जो श्री हनुमान जी है वे मौन हो गए गदगद भयो भरे बिलोचन नीर तो बोला कौन का कहेऊ राम कहेऊ राम सीता तो, तो, तो राम जी कहा से बोले हृदय आगार राम सर, सर धर हनुमान जी, जी, जी, जी, जी के हृदय में राम जी है राम जी बोले और मुझे लगता है कि आज हनुमान जी नहीं बोल रहे हैं श्री सीता जी ही हनुमान जी के माध्यम से बोल रही हैं सीता कहे अति विपत्ति विशाला अच्छा सीता जी कहाँ हैं कैसे बोल रहे हनुमान जी के माध्यम से क्योंकि हनुमान जी तो राम, राम चरित्र सुनवे को रसिया इसलिए राम लखन, लखन सीता सीता मन बसिया श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी के हृदय में और श्री सीता राम लक्ष्मण के हृदय में हनुमान जी इसलिए मानो सीता जी ही बोलती हैं सीता के अति विशाला और बिन ही कहे भली दीन दयाला हे दीन दयालु आपसे विपत्ति नहीं कही जाए तो अच्छे पर श्री सीता जी तो सीताजी विनोद कर सकती हैं अधिकार है प्रभु से विनोद करने का तो मानव यह भी कहती हैं कि यह अति विशाल विपत्ति देखकर तो लगता है की बिना कहे भली दीन दयाला आपसे दीन दयाल ना कहा जाए तो अच्छा क्यों नाम बदनाम हो जाएगा क्योंकि, क्योंकि दीन दयालु आप, आप हैं और दीन, दीन की यह दशा। दशा, दशा दशा तो सुधरनी चाहिए दशा मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा और संबंध हमारा आप आपका है तू दयालुनो यहां सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है तू मेरा है मैं किसका का हूं ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा भगवान बोले तो क्या करें अजामिल गीत गणिका जिस दया गंगा में तरते हैं दया गंगा तरते हैं उसी में बिंदु सापापी मिला लोगे तो क्या होगा और जब नाथा जुड़ गया दीन और प्रभु दीन दयालु तो सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना भरियाएंग राज बनय सीता प्रभु सुख ऐना भरियाएंग बया न श्री राम जी के नेतृत्व सजल हो गए और प्रभु को भाव विभोर देखा तो हनुमान जी बोले प्रभु अब आप एक काम करें बेगी चलिए जब करुणा जागी गई भक्ति की धारा प्रकट हो गई तो फिर बहने भी लगे बेगी चलिए भगवान ने कहा चलेंगे ये तो तय है लेकिन जल्दी क्यों प्रभु हमारे संत मनीषियों का यह शोध किया हुआ दिव्य संदेश है कि कल्प कल्प, कल्प प्रति प्रभु प्रत्येक कल्प में भगवान का अवतार तो भगवान कल्प में होता है ना अभी यह कल्प ही पूरा नहीं हुआ यह हो तब अगले कल्प में अवतार श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपको लगता है कल्प अभी पूरा नहीं हुआ और हमारे देखते देखते, देखते कई कल्प बीत गए कई कल्प बीत गए और किसी कल्प में आपका अवतार तो, तो कहा बीत गए कल्प हनुमान जी बोले हम देख कर आए कहा निमिष निमिश करुणा यतन कल्प यहाल्प श्री सीता जी को एक एक पलक कल्प के समान बीत रहा कल्प में आपका अवतार होना चाहिए इसलिए चलिए प्रभु और भगवान श्री हनुमान जी के द्वारा सीता माता का संदेश सुनकर लंका की ओर प्रस्थान करते हैं अपनी वानर और के साथ अजा जब भगवान आ गए तो फिर मंगल ही मंगल है क्यों है क्योंकि भगवान कैसे मंगल भवन अमंगल आ मंगल, मंगल भवन महिमा तो पता लग पर उनका भी तो पता लग जाएगी ऐसी महिमा है अच्छा भैया एक बात है क्या ये मंगल भवन अमंगल हारी, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान तो ये मिलेंगे कहा मंगल भवन अमंगलहारी कहा मिलेंगे अच्छा उनके पास चलो क्या जिनका मंगल से कुछ नाता जिनके जीवन में मंगल आ गया हो इनके कारण तो किनके जीवन में मंगल आ गया इनके कारण मुद मय संत समाज जो जग जंगम तीर्थरा ये संतों का समान ये महापुरुषों का दर्शन ये, ये इनके जीवन में मंगल हो गया है अमंगल मिट गया है मंगल ही मंगल किसकी कृपा से मंगल भवन अमंगलहारी तो राम जी की कृपा से तो, तो इनसे, इनसे उनसे पता मिलेगा इनसे पता मिलेगा तो चलो इनसे पूछें पूछे कि यह मंगल भवन तो अमंगलहारी भगवान कहा मिलेंगे ऐसी ही नगरी में चलो जो मंगलमई हो तो मंगलमई नगरी कौन है एक ही है यह अवध सदैव सुहावनी रामपुरी मंगलमय पा श्री अवध ये अयोध्यापुरी सर्वदा सुहावनी है और रामपुरी मंगलमय पावा ये मंगलमय नगिरी भगवान अच्छा चलो नगरी में आ गए तो यहां मिल जाएंगे संत कहते हैं मंगल भवन और मंगलहारी भगवान को पाना हो उनकी कृपा पाना हो तो श्री अवध में आए मंगल है वे कहा गली में नहीं भवन में मिलेंगे तो भवन भवन महाराज दशरथ का भवन अच्छा भवन में तो भवन में कहा तब कहा कि हु दशरथ अजीर बिहारी दर्शन जी के आंगन में भगवान बिहार कर दर्शन करने कुछ ना कुछ न्यौछावरी करता है आप पर, हाँ, तो तो है, तो किसी ने हीरो का हार दिया किसी ने पीली झंगुली किसी ने पैजनी किसी ने करधनी किसी ने कंगन तुलसीदास जी से तोतली बोली, बोली में राम जी ने, ने कहा बाबा हमें देख, देख कल प्रसन्न हो तो न्यौछावर करोगे क्या न्यौछावर करोगे तुलसीदास जी बोले तो मेरे पास ये तो सब है न ही का हार न कंगन न पैजनी न करधनी न झुनी का फिर हम तो एक ही चीज न्यौछावर कर रहे हैं न्यौछावरी प्राण करें तुलसी बलि जाऊं लला इन बोल आप मधुर तोतली बोली पर ये तो प्राण भगवान ताली बजाकर हंसे हैं हम प्रसन्न होकर बाबा क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? तुलसीदास जी बोले हम यही चाहते हैं कि अगर, अगर दशरथ जी, जी के, के आंगन के भवन में बिहार करने वाले बाल क्रीड़ा करने वाले भगवान प्रसन्न हो गए हम पर राम जी तब एक काम करो क्या यहाँ रहते रहते एक जगह और रहने लगे तो यहाँ रहते रहते और कहाँ रहने लगे अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बेहद भगवान बोलित क्या करें हमारे मन मंदिर के इस आंगन में अंताकरण के आंगन में आप आ श्री राम लक्ष्मण भरत, भरत शत्रु भगवान हमारे आने आने से से क्या होगा तो आपके आने से मन में मंगल हो जाएगा।, जाएगा क्यों अमंगल एक के द्वारा होता है वो भाग जाएगा क्योंकि आप जहाँ रहते हो हुआ वो नहीं रहता कौन कहा जहा राम काम नहीं और काम नहीं तो क्रोध नहीं क्रोध नहीं तो लोभ नहीं लोभ नहीं तो मोह नहीं मद मत्सर नहीं रहेंगे तो आप एक काम करो इस हृदय में आ जाओ।, आ जाओ तो सब अमंगल दूर हो जाएंगे मम मम हृदय हृदय कंज निवास जनवास भगवान ने कहा ऐसे ही होगा तो तुलसीदास जी बोले हम क्या कर भगवान ने कहा कि बाबा तुम हमारे गुणों का गायन करते रहो तो इससे क्या होगा कोई अमंगल नहीं रहेगा सकल सुमंगल रघु नायक गुण गाय केवल कहने वाले कोई नहीं बस विश्वास श्रद्धा आदर चाहिए सादर सुन ही दे तरही भव सिंधु बिना जलया यह भगवान की मंगलमयी कथा हमारे आपके जीवन में प्रभु कृपा से सुमंगल की सृष्टि करे यही मंगलमयी प्रार्थना भगवान श्री सीता राम जी के चरणों में अर्पित करते हुए सब संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए समिति के द्वारा यह आयोजन होता है हमारे परम सम्मानीय श्री विनय कटियार जी भी यहाँ उपस्थित हैं बाबा श्री शंकर जी और सभी इन सब के प्रति साधुवाद ज्ञापित करते हुए चर्चा को विराम दो बार भगवान का नाम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सी सी आरती श्री रामायण की आरती श्री रामति कल तिर दी की पी कावत ब्रह्मादिक मुनिद वाल्मीक विज्ञान सुख सनकाद से सारे परि पवन सो आरत वत वेद पुराण चौता संतुआ अरुट संस आदि पद का भू सुंदर के आरती श्री दे कलिमल हरण विशरसार जलसी ललन लोग भव पुण्यमी तापमात्रसी भारत श्रे राम कीरत शरण जय शिया राम जय शाम जय शिया राम जय शया महाराज की बजरंग बली की कितना सुंदर आपने सागर को गागर में भर दिया अल्प समय में इतनी कथा एक दिन में नहीं हो सकती थी एक दिन से भी ज्यादा में भी होती लेकिन आपने एक घंटे मात्र में कितना बड़ा प्रसंग कितना सुंदर संयोग करके हीरे की माला को आपने सजा करके हम सब के बीच में रखा आप सबसे निवेदन है कि आप लोग सभी श्रोता बंधु ये आनंदमय अमृतमय कथा सुनिये कथा रघुनाथ की ठीक तीन बजे यहाँ पधारिए तब आप लोग बढ़िया से, से कथा सुन पाएंगे आनंद की अनुभूति 11 तारीख आज समापन हुई प्रथम समस्त संध्या पर आपने कथा अमृत प्रिया ये आपको 19 तारीख तक, तक आपको अमृत मई कथा सुनने को प्राप्त हुई आज हमारे प्रथम सत्र के उद्घाटन करता माननीय श्री बिंदु लोकप्रिय नेता हमारे माननीय कटिहार जी, जी हमारे बीच में आदित्य आदित मिश्रा जी महाराज हमारे बाबा शिव शंकर जी महाराज डॉक्टर साहब सभी श्रोताबंधो अयोध्या संत महत महामंडलेश्वर सभी भक्तवृद्ध देश के से कोने कोने से पधारे हुए सभी भक्तों को श्री राम की बधाई और आप लोग नौ दिन तक अनवरत ये राम कथा रूपी रूप पीजे अपना जीवन मंगल में होगा बोले बजरंग बली की और रात्रि में आठ बजे से आठ बजे से साढ़े ग्यारह बजे तक भगवान, भगवान की दबमई एक सरकार की लीला आपको आप सुनने को अभी कथा मिली है और रात को सुनने और, देखने, और देखने, देखने के लिए भगवान की भव्य रामलीला देखने राम को प्राप्त होगी आठ बजे पधारिए और साढ़े ग्यारह तक यह आनंद की अनुभूति आपको प्राप्त होगी तो दिन में राम कथा और रात्रि में रामलीला ये दोनों सत्र भगवान के हैं क्योंकि रात्रि में भी जागरण करें और दिन में भगवान का पाठ करें भगवान की दबी परम पूजने संश्रोमणी श्री स्वामी महाराज की आनंद कथा कथाण करें अपने जीवन का लाभ लें हमारे बने जी माननीय सांसद राज्यसभा सदस्य आप दिल्ली को छोड़ अयोध्या आए है क्योंकि अयोध्या से दिल्ली है दिल्ली से अयोध्या नहीं है सप्तू सागर में खला और एक भूप कौशला इसलिए आनंद की अनुभूति के लिए हमारे माननीय बने कटियार सागर रोज याद कर रहे थे रामायणी जी को कब रहे हैं रामायणी जी कब है, है, हमने कहा वो क्षण आ गया है, है, है आपके, आपके मध्य में, में, में बैठेंगे और आप सुनिए कथा रघुनाथ की बोलो बजरंग बलि की, की। जय a uh... संघाण लसनाम छ मंगलाना चारों वंदेवाणी विनायक वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकसौरभ समितिचित हम तो त्रतापमशम मुनिहंस सव्यम सन मनसापी परिपीत दूरवादल्युति तनु तरुण्य नेत्र हे मां बरंबर कोटि भूषितांगम किशोर मूर्ति पूर्ति मनोरथ भुआ भद्र शम रक्तां रक्तांबोजलारामनयन गीतांबराल श्याम द्विभुज प्रसन्न वदनम श्री सीतया शोभितुण्यामृतसागर प्रियगण्रात्रदी